महोत्सवित राधाचरण विलोितुचिशिखंडम हरि वंदे नाते चधुर मधुर स्विते च मधुर मधुरा स्मृतेश्च बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रय्श परमा परिभावया प्रेम सन्मधुर हृदय शृंगार कला वही चित्रि वैचित्री परमाधिभव पूज्यीशत ईशानी च शची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्र परा श्रीवृंदवननाथप्टमिषी राध्या मम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहतिया भौरत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की मार हर महा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो राधारमण हरे गोविंद जय जय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे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 शिवृंदवन विहारी लाल की जय नमो माधव्य शंभो शिवा शिवा शिवा शिवा शिव शिव नारायण नारायण नारायण विराज थोड़ा कम दर्शनीय तत्व का दर्शन दर्शन है कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण भयविध भगवान ही दर्शनीय हैं भजनीय हैं वर्णीय हैं क्योंकि जीवन धन हैं जगदाधार हैं उनका नाम भी मंगल स्वरूप मंगलप्रद है उनका रूप भी मंगलस्वरूप मंगलप्रद है उनकी लीला भी मुदमयी है रश्मयी है भगवद रूपा है उनका धाम भी दिव्य है यात्रा यविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति या धाम का लक्षण है कोई भी जंतु चाहे स्थावर हो चाहे जंगम प्राणी यदि भगवत धाम में प्रवेश कर ले सदघन सिद्धन आनंद होकर ही अवशिष्ट रहता है यदि न निवर्तन थे तद धाम परम मम जहाँ जाकर पुनः च्युत नहीं होना पड़ता लौटना नहीं पड़ता भगवत तत्त्व से वियुक्त नहीं होना पड़ता वही भगवत धाम भगवत रूप है ऐसी स्थिति में नाम रूप लीला धाम का आलंबन लेकर भगवान में मनोवृत्ति को रमाने का प्रयास करना चाहिए पागने का प्रयास करना चाहिए भगवद गीता के पाँचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक क्रांतिकारी भाव अभिव्यक्त किया उन्होंने मानव जीवों से पूछा वरण करने योग्य कौन है शब्दादि विषयों को आप वरण करने योग्य मानते हो या मुझको ये ही संस्पर्श होगा दुख यो एवते। अगर शब्दादि विषयों को ही वर्ण करने योग्य समझोगे तो उनके सेवन का परिणाम दुख ही होगा और मेरे सेवन का परिणाम अक्षय सुख होगा बाह्य स्पर्श स्वशक्तात्मा विंदम यत सुखम् सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय मणुते सुखम अक्षय मणुते सेवन का फल है अक्षय दुख ब्रह्म संस्पर्श भगवद्भन का से फल है अक्षय सुख तो भगवान जिनको हम जगत बनाने वाला मानते हैं जब वही जगत का परिचय दे रहे हैं <laughs> तो सावधान होना चाहिए यह भी एक विलक्षण बात है जब दुख यो नय एवते कह दिया संस्पर्शज भोग दुख प्रद ही हैं दुख रूप ही हैं तब प्रश्न उठता है आपने प्रभ इनको बनाया ही क्यों इसका उत्तर दिया गया कि वैराग्य के लिए जीवन यापन व्यावहारिक दृष्टि से जीवन यापन पारमार्थिक दृष्टि से वैराग्य विषयों का तो यही महत्व है व्यावहारिक दृष्टि से भगवत भजन के लिए जीवन यापन अपेक्षित है तो भगवान ने संसार बनाया लेकिन अंततः ये वैराग्य के लिए ही है रमण के लिए नहीं भगवत चरणों में रति हो भगवत स्वरूप का विज्ञान हो और जो कुछ भगवत स्वरूप में आरोपित है दृश्य है परिणामी है परिणामस्वरूप है उनसे वैराग्य हो यही जीवन दर्शन है वासुदेवे भगवती भक्तिग प्रयोजि जनयत्याशु जनयत्यासु, जनयत्यासु वैराग्य ज्ञान चैतुक या अहैतुक ज्ञान का महत्व है विशुद्ध विज्ञान का महत्व है। भगवत भक्ति योग का फल यहाँ पर झटपट द्रुत गति से काल कवलित न होने वाला तीव्र वैराग्य है और अहितुक बोध है यही तो महात्म का भी सार है ना भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य है कोई सती साध्वी पतिव्रता महाभागा बंध्या ही रह जाए तो उसका अधिक उत्कर्ष नहीं माना जाता है पुत्रों को जन्म दे तब उसका उत्कर्ष माना जाता है तो भक्ति जब वैराग्य और बोध रूप पुत्रों को जन्म देती है तब भक्ति सफल मानी जाती है भक्ति के फल स्वरूप वैराग्य होता है इसका अर्थ क्या है भजनीय परमात्मा में अनुरक्ति होगी तो भोगों में राग की शिथिलता होगी निवृत्ति होगी वैराग्य से भक्ति का उदय होता है भक्ति से वैराग्य का उदय होता है और अंत में मुक्तिकोपनिषद और श्रीमद्भागवत एक के एकादश स्कंध के अनुसार यह सिद्ध होता है कि पृथक पृथक साधन की अपेक्षा भी नहीं है जैसे भोजन के प्रति ग्रास में भूख की निवृत्ति पुष्टि की प्राप्ति और तृप्ति की प्राप्ति स्वभाव सिद्ध है यदि भोजन अभिष्ट है अनुकूल है रुचिकर है तो भूख की निवृत्ति तो होगी ही बल्का आधान तो शरीर में होगा ही अर्थात पुष्टि की प्राप्ति तो होगी ही साथ ही साथ तृप्ति की प्राप्ति भी होगी तो तुष्टि पुष्टि क्षुण्यवृत्ति ये जैसे भोजन के फल हैं पृथक पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं है तीनों तो स्वभाव से ही मिलते हैं इसी प्रकार वैराग्य बोध और उपरति उसी को यहाँ पर कहेंगे वैराग्य बोध और भक्ति वेदांत प्रस्थान में उपरति शब्द की अधिक चर्चा होती है इधर भक्ति शब्द की अधिक चर्चा होती है तो तीनों स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं कब जब शास्त्र सम्मत भजनीय परमात्मा का व्यक्ति भजन करता है तो अनात्म वस्तुओं के प्रति विरक्ति का उदय होता है भगवान के प्रति अनुरक्ति का उदय होता है और भगवत तत्व का स्फुट विज्ञान होता है तो भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध यही जीवन की सार्थकता है वैराग्य का विषय अनात्म वस्तु है आरोपित पदार्थ हैं और अनुराग के विषय परमात्मा हैं बोध तो दोनों का चाहिए संग्रह त्यागना बिनु पहचाने ताते कछ गुण दोष बखाने संसार का बोध होगा तब तो इसको वैराग्यास्पद समझेंगे इसकी असच्चिदानंद रूपता का जितना विज्ञान सुस्थिर होगा उतना ही वैराग्य परिपुष्ट होगा भगवान चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण साकार हो चाहे निराकार उनकी सच्चिदानंद रूपता का जितना बोध पुष्ट होगा उतने ही भगवान के प्रति राग का अनुराग का उदय होगा तो भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध यही जीवन को सार्थक करने वाले पदार्थ हैं और जीविका तो जीवन यापन में विनियुक्त है सीधी बात है उर्चल हमसा अमर लोक को यह तो देश न तेरा है पीले पानी चुगले दाना चिड़िया राइन बसेरा है यह कोरी भावुकता की बात नहीं है दर्शन की पराकाष्ठा इसमें है विराज उदाहरण ले लीजिए एक दो बार यहाँ कह भी चुके हैं मान लीजिए भरपेट भोजन करके तादुपट्टा सो गए अब जो है स्वप्न में आपको भूख लग गई मांडू की कारिका वै प्रकरण और हमारी आपकी अनुभूति तो क्या पेट में रखा हुआ भोजन स्वप्न की भूख को दूर करने में समर्थ होगा नहीं ना यहाँ के शरीर की यहाँ के संबंधियों कि यहाँ की वस्तुओं की, की उपयोगिता यहीं तक सीमित है स्वप्न में इनकी गति नहीं है और स्वप्न में किसी ने गुलाब जामुन घेवर मालपुआ रबड़ी कचौरी सिकंजी जिसको जो अभिष्ट है भगवान जाने किसको क्या अभिष्ट है उन सब का सेवन किया परंतु नींद टूटने पर वो कहता है भूख लगी है जरा भोजन की व्यवस्था करो स्वप्न का जो भोजन है वो जगने पर काम नहीं देता और यहाँ का भोजन स्वप्न में भूख लग जाए तो काम नहीं देता है आखिर व्यवस्था की गति कहाँ तक है इस पर विचार करना चाहिए ना जब यहाँ का भोजन स्वप्न में ही अपनी उपयोगिता को छोड़ देता है तो यहाँ भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय इन ग्यारह वस्तुओं की व्यवस्था हमने कर ली और दम तोड़ने के लिए तो बाध्य हैं अब बोलिए इनमें किसकी उपयोगिता आगे सिद्ध होगी कुछ भी तो नहीं तो एक विचित्र बात है कि जन्म के बाद इन द्वंद्वों के आघात से बचने के लिए व्यक्ति उद्यम करता है किसी अंश में कर पाता है किसी अंश में नहीं कर पाता है चीटियाँ भी दौड़ती हैं द्वंद्वों के प्रतिकार की भावना से ही तो दौड़ती हैं हम लोग भी दौड़ते हैं न चीटियों का जीवन सार्थक होता है न हमारा जीवन सार्थक होता है मिलता क्या है यहाँ ज्ञानम चाहे दाई तो कम एक बात याद आ गई उस साल में एक दो बार हम प्रवचन में प्राय कहते हैं क्यों कहते हैं कि जिन बिंदुओं ने हमको जीवन दिया है जीवन का अर्थ जीवन में बल पुष्टि प्रदान किया है हमें लगता है संभवतः औरों को भी यह जचे औरों के लिए भी हितकर सिद्ध हो तो कह दिया करते हैं भगवत पादेव शंकराचार्य महाराज ने अपने भाष्यों में एक दिव्य तथ्य प्रकाशित किया कि विचार करना चाहिए मनुष्य के जीवन में जब विचार की शक्ति है तो ताक पर रखने की क्या जरूरत है विचार का उपयोग भी तो करना चाहिए ना विचार हम कम करते हैं आयास हम अधिक करते हैं एक दिन हमने बताया ना कि दिल्ली से बेंगलोर हम और द्वारका तथा जोशी मठ के शंकराचार्य जा रहे थे हवाई जहाज से वाई श्रृंगेरी में चारों शंकराचार्यों की गोष्ठी थी दस साल पहले पायलट कप्तान संचालक या चालक जो यान का था उसे पता चला कि यहाँ तो पीठ की दृष्टि से तीन व्यक्ति के दृष्टि से दो शंकराचार्य विराजमान हैं उसने अपना एक दिव्य दूत भेजा कृपा होगी दोनों शंकराचार्यों की मेरे पास आकर दर्शन भी दे दें और हम यान कैसे चलाते हैं ये भी देख लें तो हमने सोचा अच्छी बात है हम दोनों चल पड़े और लगभग बीस मिनटों तक पायलट ने अपने पास ही बिठाया तो हम कुछ भगवत कृपा से किसी भी वस्तु को दर्शन कल से आपके लिए सुरक्षित है लेकिन हाँ शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र कांची का प्रकाश हमको कोई परिश्रम नहीं पड़ा पाँच मिनट में ही देव योग से ग्रंथ मिल गया आपके नाम पर कोई परिश्रम नहीं पड़ा आह्लाद हुआ तो हमने गंभीरता से देखा कि कर्तृत्व और दृष्टित्व दो पक्ष है न जानाती क्षति करो थी तो वायुआन का जो चालक होता है उसमें दृष्टित्व का पक्ष प्रबल होता है कर्तृत्व तो बहुत न्यून होता है साइकिल चलाने वालों के समान या पैदल चलने वालों के समान हाथ पाँव का अधिक विन्यास उसे नहीं करना पड़ता उससे हमने शिक्षा ली कि जीवन में दृष्टित्व उभरा होना चाहिए और दाल में नमक के समान कर्तृत्व का पक्ष होना चाहिए साधन करिए विचार हीन मन सिद्ध होए नहीं कैसे तरु कोटर महाबस भुजंग तरु काटे मरे विहंग तरु काटे मरे न जायसे विनय पत्रिका में कहा विचार को ताक पर रखकर जब व्यक्ति व्यक्ति अर्थ प्रबुद्ध व्यक्ति साधन करते हैं तो सफलता नहीं मिलती तरु के वृक्ष के कोटर में कोई पक्षी हो तो तरु के काटने से वो मर सकता है क्या तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि कोई कराही में कटाह में घृत भर ले नीचे से आग सुलगा दे चंद्रमा का प्रतिबिंब तो पड़ेगा लेकिन क्विंटल के क्विंटल ईंधन को फूक डाले और कई लीटर के लीटर घृत को जला डाले उससे चंद्रमा का जलना संभव होगा क्या तो दो प्रकार की प्रक्रिया है एक तो अन्य अन्य मजानत श्रुतवा ने व्य उपास थे ते पिचाति तरन्ते व श्रुति पारायण अन्य ते स्वयं तो साधन का विवेक नहीं है सिद्ध गुरुओं से पूछ पूछ कर साधन करता है वो भी तो श्रुतिपरायण है सुन सुन कर करता है लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति के मार्गदर्शन में मृत्यु संसार सागर को तर ही लेगा परंतु प्रबुद्ध व्यक्ति का दायित्व यह है कि वे समझ बूझ कर काम करें भगवान शंकराचार्य महाराज ने एक दार्शनिक धरातल पर विचित्र तथ्य प्रकाशित किया जो इस संदर्भ के रहस्य को प्रकट करने वाला है आखिर हम लोग अन्न जल आदि का सेवन करते हैं हमारे द्वारा जिन वस्तुओं का सेवन किया जाता है उनका कौन सा अंश हम तक पहुंचता है इस पर विचार करना चाहिए या न? पूरी मैं एक सज्जन बोल रहे थे महाराज आपने चंद्राकर डाकू का नाम सुना है उन्होंने मुझसे कहा हमने कहा सुना ही होगा ठीक <laughs> हमने कहा अपनी बात सुनाइए हमने सुना है तो उन्होंने कहा मैंने ब्राह्मण होकर भी कम पूँजी में भी व्यापार प्रारंभ किया मेरे पूर्वजों ने कभी व्यापार नहीं किया होगा और कुछ संपत्ति भी बटोर ली मेरे ख्याल में दो तीन करोड़ तो बटोर ही ली होगी उन्होंने अब ब्राह्मण ही जब व्यापार करने लग जाएगा तो फिर क्या परंतु उन्होंने कहा महाराज बेटे क्या कहते हैं पिताजी क्यों इतनी संपत्ति आपने बटोर पत्नी कहती है क्या करोगे पंडित जी आखिर छोड़ के ही तो जाओगे मेरा हृदय कहता है कि सारी संपत्ति तो ईमानदारी से नहीं बटोरी गई है उसमें तो सत्यानृत का नाम व्यापार है और कल सत्य विभाग तो चले ही सा गया अमृत ही अनृत का नाम व्यापार हो गया पहले तो सत्यानृत कुछ सच कुछ झूठ का नाम व्यापार था आजकल तो हाँ दाल में नमक के समान अगर सत्य हो तो भी चलो तो उन्होंने कहा कभी कभी महाराज मन कहता है कि मरने के बाद धन के संचय में जो गड़बड़ हुआ है उसका फल तो पत्नी नहीं भोग सकती है बेटे नहीं भोग सकते हैं मुझे ही भोगना पड़ेगा तो आखिर अधिक धन कमाने के लिए मैंने प्रयास किया ये तो मेरी मूर्खता ही रही कभी कभी लेकिन सदा उनके हृदय में यह भावना एक ही बार उच्छलित हुआ भगवान शंकराचार्य महाराज प्रश्न करते हैं आखिर भोजन मत कीजिए कौन कहेगा मैं ही भोजन करके आया हूँ आपको कैसे कहूँगा किस्मु से कहूँगा कि भोजन मत कीजिए मैंने अभी दो लोटा पानी पिया मैं किस किसमुख से कहूँगा कि आप पानी मत पीजिए ठीक है लेकिन सब कुछ कीजिए करने का फल क्या मिलता है इस पर तो विचार कीजिए शंकराचार्य महाराज ने कहा कि आप तो चेतन हैं जीव हैं आप तक यह सारा जगत डुवाल <laughs> चावल दाल रोटी सब्जी पत्नी मालपुए घेबर सृख चंदन आदि ये किस रूप में पहुंचता है इस पर थोड़ा विचार तो एक बार कर लीजिए तो एक विचित्र बात है जीव तक जगत पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है इस पर थोड़ा विचार करें थोड़ी देर के लिए छानदोग श्रुति की बात करते हैं छठे अध्याय की त्रिवृत्न की दृष्टि से पंचीकरण का उपलक्षण बनाकर किसी ने चावल दाल रोटी सब्जी आदि का सेवन किया अन्न का सेवन किया इस यंत्र में जाकर उसके तीन विभाग बन जाएंगे तीन मकार एक तो पंच मकार है नण के अनुसार तीन मकार भोजन के परिणाम तीन मकार सबसे स्थूल भाग जो भोजन का होगा वो मल बनेगा उससे कुछ सूक्ष्म भाग सार भाग जो होगा वो मांस बनेगा मकारद्वय और जो अत्यंत सूक्ष्म होगा सार सर्वस्व होगा उससे मन बनेगा मन का पोषण होगा परिपुष्ट होगा मन क्योंकि तो मन तो अन्नमय है तीन मकार बन गया अब जीव तक क्या पहुंचा जी भोजन हम तक आप तक क्या पहुंचता है इस पर विचार तो करना चाहिए ना? हम तक पहुंचा तो क्या पहुंचा? अंत में भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है ज्ञान का भोक्ता होता है विषय का भोक्ता हो नहीं सकता हाँ तो मांस जो है वो तो स्थूल शरीर तो अन्न का एक भाग स्थूल शरीर बन गया दूसरे शब्दों में कहें तो अन्न के एक भाग से स्थूल शरीर पुष्ट हुआ एक भाग से भाग से सूक्ष्म शरीर पुष्ट हुआ और एक भाग तो शरीर में कुछ हिस्सा रहेगा बाकी निकल ही जाएगा ऐसे पानी आदि में रक्त बनेगा ठीक है यही सब तो बनेगा प्राण बनेगा यही सब तो बनेगा ना तेजस वस्तुओं के भी तीन विभाग होंगे तो अंत में मन वाक और प्राण की पुष्टि हो जाएगी एक विभाग से सूक्ष्म शरीर की पुष्टि होगी अन्न से पानी से दूध घृत आदि से और एक दो विभाग से स्थूल शरीर की पुष्टि होगी जीव तक क्या पहुंचेगा तो ज्ञान शब्द पहुंचेगा या शब्दक ज्ञान अब स्पष्ट निरावरण भाषा में बोलते हैं हम तक आप तक शब्द पहुंचेगा या शब्दक ज्ञान पहुंचेगा स्पर्श पहुंचेगा पंचदशी का प्रथम प्रकरण स्पर्श पहुंचेगा या स्पर्श ज्ञान पहुंचेगा रूप पहुंचेगा या रूपक ज्ञान पहुंचेगा रस पहुंचेगा या रसक ज्ञान पहुंचेगा गंध पहुँचेगा या गंधक ज्ञान पहुँचेगा सुख पहुँचेगा या सुखक ज्ञान पहुँचेगा दुख पहुँचेगा या दुखक ज्ञान पहुँचेगा मोह पहुँचेगा या मोहक ज्ञान पहुँचेगा ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान अंत में इसको और स्पष्ट कर देते ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इस त्रिपुटी में ज्ञाता के सन्निकट सन्निकट ज्ञ है या ज्ञान ज्ञान ही है तो जो ज्ञाता के सन्निकट है साक्षात भोग्य तो वही है तो जीव का भोग्य वही हो सकता है जो जीव का स्वरूप है जीव ज्ञान स्वरूप है है न जीव ज्ञान स्वरूप है और कर्म कर्त्री दोष यहाँ पर नहीं है क्योंकि भोग्य कोटि का ज्ञान हो गया ना न तो जीव तक इसमें हम एक उदाहरण देते हैं जैसे नर्मदा जी का पाषाण लुढ़कते पुरखते हैं नर्मदेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होने योग्य हो ही जाता है इसी प्रकार यह संसार जीवन धन परमात्मा का सनातन अंश शरीखा जीवात्मा तक समारोह पूर्वक चलता है साहित्यिक भाषा में और लुढ़कते पुरखते जीव के पास पहुंचकर इसकी क्या गति होती है तो जैसे कोई सूर्य को दीपक दिखाकर सूर्य का स्वागत करे तो स्वागत की सामग्री दीप क्या उससे पृथक है इसी प्रकार जीव को तो शब्द प्राप्त होगा ही नहीं शब्द ज्ञान ही प्राप्त होगा स्पर्श तो हम तक पहुँचेगा ही नहीं कोई शरीर पर हाथ रख दे तो हमको क्या पहुँचेगा स्पर्शक ज्ञान पहुँचेगा हमने किसी सुंदर या कुरूप रूप को कुरूप रूप को देख लिया कुरूप को देखा रूप को देखा तो हम पर हम तक क्या पहुंचा रूपक ज्ञान पहुंचा और मोटी भाषा में स्रख चंदन वनिता आदि इनमें किसकी पहुंच हम तक है तो जीव प्रज्ञा का ही भोक्ता होता है विषय का भोक्ता होता ही नहीं चिदा वसानो भोगा सांख्य सूत्र चिदा चिदावसानो भोग फलावसानम जगत शंकराचार्य महाराज ने लिखा और चीदा व शानोभ होगा संख्य सूत्र तो जब हम तक ज्ञान के अतिरिक्त कुछ पहुंचेगा ही नहीं कितना भी प्रयास करें संसार लुढ़कते पुरखते हम तक पहुंचते पहुंचते वही हो जाएगा जो हमें और मोटा उदाहरण देते हैं नारियल नारिकेल है घृत जौ इत्यादि हवनीय सामग्री को हमने प्रज्वलित अग्नि में डाला आपने डाला लेकिन देखते देखते ये सब क्या हो जाएंगी सामग्री आग आग और क्या ऐसे सारा संसार तो जीव तक पहुंचते-पहुंचते ज्ञान हो जाता है इसी को साहित्यिक भाषा में कहें तो प्रकृति रूपी नायिका प्रेयसी अपने प्रियतम पुरुष की अगवानी करती है आरती उतारती है किस विधा से तो जिस विधा से कोई दीप प्रज्वलित करके सूर्य की आरती उतारे तो सूर्य का एक अंश ही तो दीप है सूर्य को क्या दिया स्वागत के रूप में सूर्य का अंश ही सूर्य को दिया इसी प्रकार प्रकृति रूपी नायिका जब अपने प्राणधन पुरुष का स्वागत करती है तो अपने विलासों को बस ज्ञान के रूप में परिणत कर देती है और पुरुष तक किसी की पहुंच नहीं है असंगो नहीं सज जाते हम तक पहुंचेगा वही जो हम हैं और किसी की हम तक पहुंच ही नहीं है तो व्यर्थ ही पाप इतने पापर बेलते हैं मिलता क्या है इस पर विचार नहीं करते जैसे आजकल योजना के नाम पर कितने करोड़ खर्च हो जाते हैं योजना तक कितने रुपये की गति है विचार करना चाहिए ना इसी प्रकार यह क्रांतिकारी विचार है कि जब ज्ञान का ही हमें भोक्ता होना है और तत्वता हम ज्ञान स्वरूप ही है तो कहाँ का राग कहाँ का द्वेष कहाँ का राग कहाँ का द्वेष क्या मिलेगा अब इसी को हाँ दूसरे ढंग सांख्यवादी नैयायिक आदि कहेंगे ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता है वेदांती कहेगा इतना तो है ही कुछ और भी है उपयोगिता ही नहीं सत्ता भी ठीक है यही तो अंतर है ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता है यह तो सार्वभौम सिद्धांत है रूप विशेष वस्तु विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न पर पहचाने तो ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता है यह तो सार्वभौम सिद्धांत है लेकिन ज्ञानाधीन उपयोगिता ही नहीं अपितु सत्ता भी है किसी भी चेतन की जानकारी का कोई पुष्प विषय ना हो तो पुष्प की सिद्धि होगी क्या चेतन में ईश्वर भी है जीव भी हैं सिद्ध भी हैं ठीक है, है किसी भी इसका मतलब कोई हमारी दृष्टि का विषय ना सही आपकी दृष्टि का सही जीव की दृष्टि का विषय न सही ईश्वर की दृष्टि का विषय सही किसी भी चेतन की दृष्टि का विषय पुष्प ना हो और पुष्प का अस्तित्व सिद्ध हो जाए संभव है क्या ज्ञात तया ज्यात तया सब तो साक्षी भाष्य है ना अंत में क्या सार निकला ज्ञान के अधीन ही वस्तु की सत्ता है और जब ज्ञान के अधीन ही वस्तु की सत्ता है और उपयोगिता है दोनों बात सिद्ध हो गई और ज्ञानातिरिक्त पुरुष तक पहुंचना कुछ नहीं है ज्ञानातिरिक्त पुरुष तक किसी वस्तु की पहुंच नहीं है तो व्यर्थ ही व्यर्थ ही जीवन क्यों खोया जाए जीवन को क्यों खोया जाए जीवन को सार्थक करने के लिए इस विषय पर दृढ़ता पूर्वक विचार करना चाहिए अब तक के प्रवचन का सार यह निकला भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय की व्यवस्था करके दम तोड़ गए फिर क्या होगा फिर जन्म होगा फिर द्वंद इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत सातमा जय गीता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान थी परम तप स्वर्गे जन्म से ही द्वंद्वों को लेकर ही व्यक्ति जन्म लेता है ये तस्कर जो हैं हाँ इन तस्करों को साथ लेकर ही जन्म लेता है व्यक्ति तो जब द्वंद्वों को लेकर ही भूख और प्यास को वेदारण्य उपनिषद का प्रारंभ कहाँ से है मृत्यु ग्रस्त ही प्राणी का जन्म होता है भगवान शंकराचार्य महाराज ने भाष्य किया मृत्यु क्या है वहीं पर कहा गया कि भूख और प्यास भूख प्यास किसके धर्म हैं तो प्रज्ञा और प्राण के स्थूल दृष्टि से वेदांतियों को पहले समझाया जा जाता है कि भूख और प्यास प्राण के धर्म हैं अगर प्राण ही के धर्म हों तो सुसुप्ति में भी व्याप प्राण तो स्पंदन युक्त है पर प्रज्ञा सुप्त है इसलिए शंकराचार्य महाराज ने लिखा प्रज्ञा के धर्म हैं केवल प्राण के नहीं प्राण के द्वार से व्यापते हैं लेकिन इनकी व्याप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक प्रज्ञा उच्छलित ना हो नहीं तो सुसुप्ति में हमें भूख प्यास का अनुभव हो जाए तो सार क्या निकला द्वंद्वों के वशीभूत होकर ही जीव जन्म लेता है और फिर द्वंद्वों से जूझते जूझते या द्वंद्वों से जूझने के लिए सामग्री जुटाते जुटाते दम तोड़ जाता है ले जी बस इसके अतिरिक्त तो सार क्या मिलता है कुछ मिलता है क्या अच्छा विद्या की बात कह दें बुरा मत मानिएगा मैं भी कुछ विद्या के कुछ नहीं विद्या के प्रति तो मेरी अगाध आस्था है बल्कि अगर कोई दिव्य दृष्टि से देखे तो यहाँ आसपास जो भी बैठे हैं उसमें मैं भी हूँ हम लोगों का शरीर विद्या ही है जी। विद्या पर आँच नहीं आने दे सकते हैं शरीर को लेना चाहे ले ले सब कुछ होम सकते विद्या पर नहीं आने दे सकते हैं जब कोई लक्ष्मी पति ये त्योरी दिखाना प्रयास करता है कि लक्ष्मी के आगे सरस्वती को झुकानी पड़ेगी हम कहते लक्ष्मी जाए सरस्वती रूपी लक्ष्मी हम चाहते हैं लक्ष्मी के आगे सरस्वती हमारी झुक नहीं सकती है हाँ हा? ये बात इसलिए तो विद्या के हम भी पक्षधर हैं परम विचार करना पड़ेगा कि आखिर विद्या है क्या कोई भी विषय ले लीजिए मान लीजिए क्योंकि जो यहाँ किसी को ठेस न लग जाए मान लीजिए गणित से कोई एमए सी है व्याकरण न्याय से कहें तो कोई कहेंगे हमको कटाक्ष करके सुना रहे हाँ <laughs> किसको क्या बात लग जाए भाई तो कहेंगे हमको कक्ष नहीं कटाक्ष यहाँ नहीं है क्योंकि हमको गुरुवा ने बताया उपाय स्वतारा यहाँ यहाँ किसी भी नाम रूप की समीक्षा जो है भगवत प्राप्ति में हेतु हो इसके लिए है रागत द्वेष के वसी भूत होकर किसी व्यक्ति वस्तु का चित्रण यह है ही नहीं आ, किसी सृष्टि का प्रयोजन क्या है उपाय सो सोवता राय भगवत तत्व में मनोवृत्ति रम सके पग सके आ, इसलिए सृष्टि का प्रयोजन सृष्टि पर श्रुति का प्रयोजन सृष्टि के निरूपण में है ही नहीं भगवान शंकराचार्य मरणलिका सृष्टि परक श्रुतियों का प्रयोजन सृष्टि के निरूपण में है ही नहीं ना सष्टर किंचित विजान अस्थि भगवान शंकराचार्य महाराज ब्रह्मसूत्र भाष्य में सृष्टा के स्वरूप के प्रतिपादन में सृष्टि परक श्रुतियों का विगान विनियोग है सृष्टि परक श्रुतियों का सृष्टि परक श्रुतियों का स्वार्थ में कोई प्रयोजन ही नहीं है वो तो सृष्टा के स्वरूप के प्रतिपादन में विनियुक्त हैं जी तो हमने संकेत किया कोई एमएससी है गणेश से ठीक है अब दम तोड़ गया अब कोई जरूरी है कि एमएससी होकर ही हो जन्म ले कई मनुष्य हो भी गया फिर एक दो तीन वन टू थ्री फिर सीखो हाँ सीखो फिर मारो अब चीटी हो गए तो वन टू थ्री भी गया कई मनुष्य भी हो गए तो आवश्यक है कि जितना विज्ञान लेके आप मरे वो सब क्या यहाँ जो व्याकरणाचार्य नहीं है मैं ही नहीं हूँ उसमें क्या बात है मैंने तो उधर की परीक्षा ही नहीं दी मेरी परीक्षा जो है वो तो दूसरे ढंग की है मैंने डिग्री के लिए तो कुछ पढ़ाई दसवीं की पढ़ाई के बाद हमने हाथ जोड़ दी डिग्री देवता तुम रहो दिल्ली में ओम चलते हैं इधर डिग्री के लिए तो कभी कुछ विद्या अध्ययन ही नहीं किया डिग्री का बहुत बड़ा अवसर था साइंस की पढ़ाई थी इंग्लिश मीडियम से थी उसको हाथ जोड़ के हम तो दूसरे मार्ग पर चले अब मान लीजिए क्या हो गया जी सारी विद्या है लेकिन शरीर छूटने के बाद उतनी विद्या लेकर जन्म ही लेंगे ये संभव है क्या इसलिए क्रांतिकारी विचार है मृत्यु को सुसुप्त तुल्य बनाने की क्षमता या अध्यात्म विद्या में हाँ एम एस सी होकर न्यायाचार्य होकर व्याकरणाचार्य होकर साहित्याचार्य होकर दर्शनाचार्य होकर सो गए और पाँच घंटे बाद नींद टूटी तो क्या विद्या विद्यालुप्त तो हो गई लेकिन मर गए तो विद्या तो गई फिर जन्म लीजिए फिर हाँ अकोश ये सब पढ़ते रहिए ठीक है।, है फिर क्या होगा इसलिए कहा गया मृत्यु को सुसुप्ति तुल्य जीवन में ही ये विद्या पच गई तब तो सिद्धों के सिद्ध पीरों के पीर मस्तों के मस्त औलियाओं के औलिया फकीरों के फकीर अवधूतों के अवधूत परमहंसों के परमहंस हो गए और न पची जितने हंस में पची पची, पची न पची तो लभते पौर्व दे कम लभते पौर्व दे कम अगले जन्म में जहाँ तक योग मार्ग पर भक्ति मार्ग पर ज्ञान मार्ग पर अध्यात्म पथ पर जहाँ तक अध्यात्म दीप मति तिथि रसताम तमोंधम तिथि रसताम तिथि रसताम है मात्रा की पूर्ति के लिए आ, ऐसा तोड़ के बोलना हमको सिखाया पूज्य स्वामी अखंडानंदी महाराज ने कि छो भंग ना हो आ अध्यात्म दीप मति तिथि रसताम तमोंधम एक मात्रा की कमी है तो उसको बोलना यूँ चाहिए पूज्य स्वामी अखंडानंदी महाराज ने ये बताया हमको तो हमने संकेत किया जी अब कोई विद्या अध्यात्म पथ पर जहां तक पहुंचा उसके बाद मर गया मैंने शरीर छोड़ दिया उतनी निष्ठा लेकर जन्म लेगा या नहीं लभते पौर्वदेही कमे या वशो पिछा और जिज्ञासुर योग शब्द ब्रह्मते शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण ही कर जाएगा पर ब्रह्म तक पहुंच ही जाएगा योग का जिज्ञासु भी ज्ञान जिज्ञासप योग शब्द ब्रह्माति वर्तते लो जी योगो नष्ट हमें योग का तत्व ज्ञान ही है हम योगो नष्टा परम तपा गीता का चौथा अध्याय तो अब तक के प्रवचन का भूमिका में सब समय चला जाएगा तो आज उस श्लोक की तो व्याख्या कर ही दें जिसके लिए ये सब प्रकरण उठाया तो अंत में सार क्या निकला ये तो अध्यात्म मार्ग जो है भक्ति मार्ग जो है नमें भक्त प्रणस्यति कौनते यति जानी ही नमे भक्त प्रणस्यति वैयाकरणों की दृष्टि से भगवान ने बड़ी विचित्र बात कह दी अरे वो अर्जुन है डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच अंग्रेजी वाले अरे वो अर्जुन मेरी ओर से तू प्रतिज्ञा कर दे कि भगवान के भक्त का विनाश नहीं होता है आप ही कर दीजिए महाराज कौनते यति नमे भक्त प्रणस्यति आप ही कर दीजिए अरे मेरी प्रतिज्ञा तो नौवें दिन के युद्ध में डगमगा जाएगी मैं तो भीष्म को मारने के लिए दौड़ूंगा तुम्हारी रक्षा की भावना से मेरी प्रतिज्ञा तो डगमगा जाएगी तू अगर प्रतिज्ञा करेगा हाँ तो हमको कोई कुछ कह दे यहाँ युद्ध की बात नहीं है हम सह लेंगे हमारे साथ वालों को यूँ देख दे हम नहीं सह सकते ठीक है बात राजीव जी या कोई साथ वाले का अपमान कर दे वहाँ में हाँ। ये अपराध भक्त कर कर ही, राम रोष पावकते जल ही हमको कुछ कह दीजिए हम तो मान अपमान सह यहाँ कुछ घटना नहीं घटी है एक उदाहरण देते यहाँ ऐसी कुछ हुई है नहीं बात तो हम तो मान अपमान सबको खाकर आगे बढ़ने के लिए ही इस मार्ग पर आए हैं एक बात होती है ना तो कौनते यही नमे भक्त अप्रण सती अर्जुन के शरीर पर और श्री कृष्ण के शरीर पर मान श्री विग्रह पर श्री कृष्ण के श्री विग्रह पर जब दस बीस तीखे बाणों का प्रयोग कर देते थे भीष्म अर्जुन तिलमिला जाते थे ओ, कहीं कही पितामह ना होते आ, गीता सुनने के बाद भी कहीं ये पितामह ना होते तो 10-5 माने मृदु शब्द का प्रयोग किया गया महाभारत में द्रोणाचार्य कृपाचार्य और भीष्म पितामह से मृद युद्ध ही अर्जुन ने किया जिस स्तर के थे उस स्तर से वार नहीं किया जैसे योद्धा थे मृदु शब्द का प्रयोग किया भीष्म पितामह को हल्के फुलके ढंग से ऐसे वेग और बल बाण में हो तब तो जाके जोरों से लगे ना हाँ क्योंकि गीता अपनी जगह है संबंध अपना है भाई पितामह लिखा है महाभारत में भीष्म पितामह जी ने कहा जब अर्जुन बच्चा था तो मेरी गोदी में बैठ के तांत कहता था तांत पिता की बुद्धि से कहता था पितृ बुद्धि से तो मैं कहता था अरे बच्चे मैं तेरे तात का तांत तेरा पितामह लगता हूँ पिता ही नहीं तेरे पिता का मैं पिता हूं तो जिन्होंने मुझको इस ढंग से लार प्यार दिया अर्जुन कुपित हो जाते थे अब प्रश्न ये उठा कि भगवान की लीला प्रकट करने के लिए भीष्म पितामा ने फिर क्या किया 10, 20 ऐसे बाणों को आप प्रयोग किया कि भगवान कृष्ण को लगा मेरी आंखों के सामने अर्जुन गया भगवान ने कहा प्रतिज्ञा अपनी जगह रहे मेरी आँखों के सामने अर्जुन मरेगा ये संभव होगा बस और कुछ नहीं रथ का चक्का लेकर ही दौड़े वापी वापत पीठ की वापत फहरा वापी पटपीत की फेहरान दौरे भयप्रसन्न हो गए भी भगवान भक्त वत्सल है दोनों ओर भक्त वर्षलता अर्जुन की रक्षा के लिए किया उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए किया एक ही प्रयास से दोनों ओर भक्त वर्षलता का भगवान ने परिचय दिया भीष्म भी भक्त भी हैं अर्जुन भी भक्त हैं अर्जुन ने देखा कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं बहुत वेग से पीछे से पकड़ा अब भगवान तो अर्जुन को घसीटते हुए मारे बिनाय से नहीं रहूंगा ऐसी कथा आप लोग संभवतः सुनना चाहते होंगे आती तो है सुनानी, लेकिन सुना नहीं लेकिन सुनाता हमें कभी कभी फिर देखा और जो निये तो मान नहीं सकते तीव्र गति से छलांग लगाकर छाती आराधी भगवान के ये क्या कर रहे महाराज आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे तो हमने संकेत किया सज्जनों की कि जब भगवान ने कह दिया कि कौनते प्रतिजानी है तू प्रतिज्ञा कर दे कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता मेरी प्रतिज्ञा तो डगमगा भी जाती है अच्छा जा तू करेगा तो मैं अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है तब तो फिर हाँ अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है तो न मे भक्त प्रणश्यती और इसका अर्थ यह हुआ कर्मेन्द्रिया न हो बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जना नाम जत प्रभु तो भक्ति टिकेगी कैसे कहाँ और भक्ति होगी किसके द्वारा एक विचित्र प्रक्रिया है जो वृंदावन धाम है ना कहने में मुझे संकोच है लेकिन कहे बिना रहने की स्थिति नहीं है पूरे श्रीमद् श्रीमद्भागवत का अनुशीलन करके अंत में भगवत कृपा से यही भाव निकलेगा पुरुषार्थ सिद्धि के लिए जो सामग्री प्राप्त हुई है पुरुषार्थ सिद्धि के बाद सदा के लिए उन्हें हाथ जोड़ लीजिए पुरुष मात्र होकर शेष रहिए पूरे सब आद्यंत अंत में बुद्धि इंद्रिय मन प्रणन जनाना मसजद प्रभु तो बुद्धि सदा के लिए बनी ही रही तो कृतार्थता होगी अब बुद्धि प्राप्त ही ना हो तो कृतार्थता होगी इंद्रियां सदा के लिए बनी ही रह गईं तो कृतार्थता तो होगी और इंद्रियां मिलेंगी ही नहीं तो महाप्रलय में ही कृतार्थता हो जानी चाहिए थी और प्राण सदा बने ही रहेंगे अपने साथ कृतार्थता तो होगी और प्राण मिलते ही नहीं तो महाप्रलय में ही कृतार्थता तो होनी चाहिए ये अध्यारों पर अपवाद की प्रक्रिया है या नहीं इसीलिए भक्ति भी इसी के द्वारा संभव है ज्ञान भी इसी के द्वारा संभव है वैराग्य भी इसी के द्वारा संभव है 25 गुरु दत्तात्रेय महाराज के हैं ना? 24 बाहर और एक शरीर अध्यात्म 24 क्यों संख्यों के अचित हाँ वो बच्चा बोल रहा ठीक है 24 ही हैं। ठीक हाँ चौबीस गुरु ही हैं ठीक करें। बाहर के 24 गुरु हैं क्योंकि पृथ्वी से लेकर महतत्व पर्यंत और अव्यक्त पर्यत अचित पदार्थों के चौबीस ही भेद हैं अर्थात पृथ्वी भी गुरु जल भी गुरु आ, तब तो ठीक है ना तब आ, तब ज्ञान में ज्ञान की परिपुष्टि के लिए सबको गुरु बनावे आज हमने एक गुरु बनाया रोज ही दस बीस बनाते हैं मन ही मन दीक्षा नहीं लेने जाते दत्तात्रेय की शैली में आज जा रहे थे तो ये सब काला काला पीला कपड़ा मुँह किए हुए व्यक्ति युवक लोग घूम रहे थे ठीक है तो हमने सोचा ये अपना मुँह काला पीला नीला करके फिर दूसरों को करने का प्रयास करते हैं ना ये पहले रंगे नहीं तो दूसरों को रंगने का साहस कर सकते रंगना पड़ता है तब रंगा रंगने में अधिकृत माने जाते हैं काले पीले जो भी रंग आदि से अपना मुँह ऐसा तब तो दूसरों को भी रंग डालते हैं ना यही बात है संकेत में तो मूल बात क्या है इनके बिना क्या भक्ति होगी वैराग्य होगा बोध होगा और ये सदा के लिए बने ही रहे तो अध्यारो परफवाद अंत में कृतार्थता क्या है पुरुष पुरुष होकर ही अवशिष्ट रह जाए कह दे पुरुषोत्तम अर्थात तो पुरुषोत्तम और पुरुष में भेद तभी तक है ना जब तक अलाई वलाई को चिपकाए हैं अरे घट को जब तक चिपकाए है मानव आकाश तभी तक तो महाकाश से वियुक्त सा है घट का अतिक्रमण कर दे घटाकास अब गणित की भाषा में घटाकास ऋण माइनस घट बराबर क्षेत्रज्ञ में क्षेत्रज्ञ माइनस ऋण क्षेत्र बराबर ज्ञाप्ति मात्र वो तो बात ही है यह मार्ग पसंद ना हो तो आज हमने सुबह बताया था फिर इनका उपयोग करिए इनका उपयोग करिए भक्ति में लेकिन वो भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध में न्यूनता न आवे ये जो कर्णक ग्राम है तो हमने कहा पच्चीसवा गुरु आखिर शरीर को क्यों बनाया दत्तात्रेय जी महाराज उन्होंने कहा इस गुरु से मैं बहुत सावधान रहता हूँ यह जो गुरु है इससे मैं बहुत सावधान रहता हूँ क्योंकि गुरु की ज़्यादा सेवा कर देंगे तो फिर क्या होगा इस शरीर की ज़्यादा सेवा हो गई तो गुरु उठा उठा कर पटकेंगे हाँ और सेवा नहीं करेंगे तो गुरु चक्कर खा के गिरेंगे सावधान रहता हूँ कि गुरु तो हैं लेकिन हमता ममता का आश्रय हमने बनाया नहीं कि गुरु जी मार डालेंगे इसका मतलब क्या है बुद्धिन्द्रिय मना प्राणाम जनाना मस जात प्रभु यह जो अध्यात्म है ना इससे भी सावधान रहना है इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति तो होगी लेकिन यही कहीं परमात्मा के स्थान पर आकर हाँ यही कहीं परमात्मा का स्थान न ले लें ये बड़ी विचित्र बात अब इसको अधिक न बढ़ा कर कल कहा था धर्म अच्छा जी धर्म स्वनुष्ठिता विश्वक्षेन विश्वक से न कथा आज हिंदुओं को होना चाहिए सब और सेना ही सेना हम कहते हैं ना हर हिंदू सेना हो भगवान की सेना सब और है विश्वक्ष न कथा सुयह नोत्पाद ये श्रम ये वही केवलम इसके बाद कह दी भगवत चरणों में रति धर्म का फल है की बात कल कह दी गई कर्म ही तो धर्म बन जाता है ना स्वकर्म का नाम ही स्वधर्म हो जाता है स्व दोनों और से हटा दीजिए तो कर्म धर्म हो जाता है भगवान को जब वाजनी समझेंगे कर्मों के समर्पण का स्थान समझेंगे तो कर्म जिसके प्रति हमारा समर्पित होगा उसी के प्रति फल समर्पित होगा या नहीं तो पहले फल के समर्पण का साहस जुटाना चाहिए गीता 12 में अध्याय के अनुसार बोल रहा हूँ पहले फल के समर्पण का धैर्य जुटाना चाहिए एकाएक एक अपने आप को कोई समर्पित नहीं कर देता एक नदी दूसरी नदी से एक समुद्र दूसरे समुद्र से एक नदी समुद्र से मिले तो वहां पर युद्ध होते हुए देखा है ना दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं थपेरा उसमें जो बलवान हो जाए वो विलीन कर लेता है सामने वाले को युद्ध है वो ठीक है ना वो युद्ध है तो पहले क्या है फल का समर्पण पहले सुगम होता है भगवान के प्रति फल समर्पित तो हो अर्थात फलेच्छा से रहित होकर फलाभिस विनिर्मुक्त होकर स्वकर्मानुष्ठान करें भगवान को ही फल समझ लें और कोई उनसे फल न चाहे यही तो फल का समर्पण हुआ भगवान से भगवान की रति भगवत प्राप्ति स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई फल ना चाहे यही तो फल का भगवान के पर समर्पण हुआ फल सन्यास सन्यास का अर्थ भक्ति प्रस्थान में समर्पण होता है मई संन्यास तो यहाँ पर सन्यास का अर्थ भक्ति प्रस्थान में समर्पण हो जाता है ठीक है सन्यास का अर्थ समर्पण फल सन्यास के बाद में क्या होता है कर्म सन्यास की योग्यता आती है। अर्थात कर्म भी भगवान के प्रति समर्पित हो जाए मेरे ऐसी गुदगुदी पैदा होती है। ऐसी रुचि की अभिव्यक्ति होती है क्रम है और जब कर्म भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो क्या फल अवशिष्ट था नहीं ना और कर्म जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो कर्ता अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करने का बल और वेग अर्जित कर पाता गुदगुदी जैसे माँ कोई माता ही जानती होगी माँ के पयोधर में धवल दुग्ध है और बेटे को देख करके वो दुग्ध बेटे के मुंह में जाने के लिए मानो उतारे उतारू है तो माँ के हृदय में गुदगुदी पैदा होती है किस बेटे को दूध पिला दूं इसी प्रकार जीव के हृदय में मनुष्य के हृदय में या गुदगुदी पैदा होती है कि मैं कर्म फल तो भगवान क्यों समर्पित कर चुका तो फल ही मैंने दे दिया तो भाई आम जितना हो ना एक वृक्ष में एक ही आम तो उधर दिखता है उधर बुर्जा रोड की एक ही वृक्ष तो आसपास में आ बहुत, बहुत बहुत उसमें बढ़िया है आम का सारा फल सेवानंद जी कोई आपको दे दे कभी स्वप्न में भी उस आम का फल अपने लिए ना चाहे तो कालांतर में ये भाव उत्पन्न होगा या नहीं फिर आम ही रख के क्या करें वृक्ष भी सेवानंद जी को दे दो होगा या नहीं भाई जब सारा फसल दे ही देते हैं तो जमीन अपने नाम लेकर क्या करें जमीन भी दे दो भाई फसल का भोगता ही नहीं हमको होना है हमने प्रतिज्ञा कर ली तो फिर क्या है जमीन ही अपने नाम क्यों लटकाए रहो फल का समर्पण भगवान के प्रति होगा तो कर्मों के समर्पण की गुदगुदी कर्मों के समर्पण का बल और वेग संचित होगा और कर्म समर्पित कर देंगे तो एक गुदगुदी वेग क्या उदय होगा मैं अपने को ही क्यों पृथक रखूँ खा भगवान के प्रति क्यों न समर्पित कर दूं कर्ता समर्पित हो जाता है फल समर्पण पहले हैं उसके बाद कर्म का समर्पण उसके बाद कर्ता का समर्पण और कर्म के समर्पण की विधा भी हम यहाँ पर सात साल पहले बहुत स्पष्ट रूप से गौड़ी संप्रदाय की परंपरा के अनुसार भी कह चुके हैं आज केवल एक बात कहते मान लीजिए 25 एकड़ भूमि आपके पास है पच्चीसों एकड़ आपने श्री राजा राम जी को दे दी किसी ब्राह्मण को सतपात्र को दे दी ठीक है उसमें दो एकड़ उसर भी है ऊसर देने का पाप आपको नहीं लगेगा क्या उर्वर भूमि है तो उसर भूमि है तो जान बुझ कर उसर उसर तो नहीं दी जिसका स्वामित्व आपके पास था पच्चीस एकड़ भूमि का पच्चीसों एकड़ भूमि आपने दे दी अब उसमें कुछ उर्वर हो तो उर्वर ना हो उसर हो तो इसी प्रकार कर्म मात्र समर्पण हो तब तो कोई बात नहीं अब जान बुझ के पाप पाप भगवान को समर्पण करो अ पूर्णि पूर्णि अपने तो बात बिगड़ जाएगी इसीलिए कहा हाँ एक हसाविदे जयमिनी अधिक पर्व में भगवान श्री कृष्ण का और भीमसेन का विनोद भी है भगवान ने मान लिया पूज्य स्वामी अखंड कहा करते थे कि पहलवानों की बुद्धि प्राय हाँ मोटी होती है कि यहीं पर वो तो घूसा मारते ना यहीं पर हाँ। <laughs> तो भगवान ने मान लिया कि भीमसेन जी की बुद्धि हाँ। कुछ कमजोर कमजोरें हो सकती है पहलवान है तो उन्होंने कहा क्यों आए या अश्वमेध के लिए निमंत्रण देने तो महाराज कुछ तो छल का आलम्बन हुआ और दोनों और सगे संबंध ही मरे उधर द्रोणाचार्य को भी और कारण विचित्र परिस्थिति में था उस परिस्थिति में भी मारा गया ये सब कुछ ट्रुटियाँ भी हुई हैं तो अश्वमेध से वो सब पाप का क्षालन हो जाएगा उन्होंने कहा मुझे क्या समझते हो आप भगवान भगवान ही समझते हो तो मेरे पर समर्पित करना ना दो तो उन्होंने कहा महाराज मुझको बुद्ध समझते हो क्या पाप आपके प्रति समर्पित करूंगा तो अनंत हो जाएगा पाप आपके प्रति समर्पण से वस्तु तो अनंत हो जाती है मैं तो अश्वमेध करके अश्वमेध का जो पुण्य होगा वो आपको समर्पित करूंगा पुण्य अनंत होना चाहिए या पाप भगवान ने कहा अच्छा अरे बाप ये तो बुद्धिमान है <laughs> और भी जैवनी अश्वेधिक प्रभादी की बात है चलो एक चुटकुला सुना जाओ भीम किसी किसी को प्रवचन करना तो आता नहीं लेकिन प्रवचन करने का चाव बड़ा होता है।, है तो किसी किसी को गाना तो आता नहीं गाने का चाव बड़ा होता है भीमसेन का स्वर कोई ऐसा नहीं था कोई कोई गा ये जो चलो मथुरा का कोई हो बुरा मत मानना वैसे चंदन चौबे आदि गायकों की प्रशंसा मैं पहले कर दूं प्राय ये जो प्रहलाद आदि चरित्र करते हैं ना मथुरा के चौबे आदि जब ये गद्य बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है पद्य बोलते हैं तो लगता है सारा भांग यही पी के आए वो स्वाद नहीं आ पाता क्योंकि भांग पीने से प्रायः गला वैसे ही हो जाता है हा? तो भीमसेन पहलवान थे ना तो गला में कोई सरीलेपन नहीं गान का तो घर में कहें बस बस बंद कीजिए बंद कीजिए कोई ताल न स्वर भीमसेन ने कहा कोई नहीं सुनना चाहता मेरा गीत कोई नहीं सुनना चाहता मेरा गीत भजन अब क्या करें बिल्कुल एकांत में जाकर स्वयं गावें स्वयं सुने एक नदी के तट पर जाकर एक कुंज देखा कि झाड़ी जैसी है वहाँ गाने लग गए यहाँ तो ठीक है ना यहाँ तो कोई नहीं कहेगा कि क्या बेसुरा राग आपते हो एक व्यक्ति सामने देखा कि उधर आ रहा है भीमसेन को वो आखिर मेरे मेरी स्वर लहरी पर रिझ कर ही आ रहा है आओ आओ कम से कम तुमको तो देखो मेरे संगीत ने बस में कर ही लिया उससे क्या मालूम कि राजा धीराज के छोटे भाई है युधिष्ठिर तू निकला इसमें हमें तो गधा ढूंढने आया था धो <laughs> भी था वो <laughs> वो तो धो भी था उसका गधा को गया था वो गधा को ढूंढ रहा था ऐसी कथा लोग सुनना चाहते वो गधा को ढूंढ रहा था तो उसको जब भीमसेन की आवाज सुनाई पड़ी तो उसे हुआ कि गधा ही बोल रहा है तो तो अब भीमसेन निश्चय कर लिया अरे धोबी ने मुझको गधा ही सिद्ध कर दिया अब तो जीवन लीला ही नष्ट कर दूं समाप्त कर दूं तो उसको अनमस कह के का छाछा जाओ मैं गधा नहीं उठी वो तो चला गया उसके बाद देखा कि सूर्यास्त हो गया अब आत्महत्या कर लो भाई धोबी ने गधा ही कह दिया घर में तो कोई सुनता नहीं धोबी का गधा में सिद्ध हो गया बहुत अच्छा गायक अब मर जाना अच्छा है जो ही छलांग लगाई कि श्री कृष्ण ने यूँ पकड़ लिया कहाँ जा रहे अरे आप आ गए इतना अपमान कौन सा आएगा गधा धोबी ने गधा कह दिया मेरा स्वर कुछ नहीं उन्होंने कहा उसी स्वर से रीज कर तो प्रकट हुआ वाह <laughs> <laughs> उसी स्वर से रीझ कर तो प्रकट हुआ हूँ तो भीमसेन ने का सारा संसार मुझको गधा कहे जब भगवान मेरी भजन पर रीजे हुए हैं तो गधा कहे कुछ भी कहे मुझे बहुत प्रसन्नता है समझ गए मेरी विचित्र बात है न तो यहां पर प्रश्न है कि व्यक्ति कर्ता अपने को समर्पित किए बिना नहीं रह सकता है तो पहले पहले पुण्य को समर्पित करना चाहिए जान के पाप को नहीं एक व्यक्ति ने कहा महाराज शौचालय में राम राम जपू या नहीं दो बार तीन बार तो हमने कहा भले आदमी हाँ आप लोग कहते हैं ओम का हर जगह जप न करें शौचालय हमने कहा तुम्हारे जप का प्रारंभ शौचालय से होगा बार बार क्या शौचालय शौचालय स्वामी तो कृष्णा ने सरस्वती जी महाराज का शिष्य था विक्षिप्त जैसा था गलत जप गलत हथ से तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता हमने कहा भले आदमी पवित्र स्थल से राम नाम कीर्तन शुरू करो जब शुरू करो संस्कार और आदत जब ऐसी हो जाए तो शौचालय में हो जाए तो कोई बात नहीं अब तो शौचालय में बैठकर ही जब शुरू करोगे राम राम तब तो फिर पागल हो जाओगे चुप उस ए ये बात है ना तो ये नहीं पहले भगवान को पुण्य का समर्पण कीजिए लेकिन समर्पण अच्छा पाप कैसे समर्पण करें हाँ जी वकील सब जगह चाहिए वकील तो गौरी संप्रदाय के टीका कारण की बात है सीधे अगर आपने पाप समर्पित किया तो पाप अनंत ही हो जाएगा पाप समर्पण करने की विधा है पापो हम माने भगवान से प्रार्थना कीजिए पाप से पिंड छुड़ाना चाहता हूँ प्रभु लेकिन पाप से पिंड छुड़ा नहीं पाता ये पाप का निवेदन हो गया या नहीं समर्पण मत कीजिए निवेदन कीजिए मेरे पाप इतने प्रबल हैं कि इनसे पिंड छुड़ाने का प्रयास करके भी सफल नहीं होता हो गया लेकिन इस ढंग से प्रत्यवाय नहीं लगेगा सीधे पाप कृष्णार्पण मस्तु तो जो कुछ होना होगा होगा ये नहीं करना चाहिए अब जब कर्ता अपने आप को समर्पित कर देता है तो फिर क्या है कृतार्थ होने का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त हो जाता है धर्म से वो ना नम का फल है अपवर्ग इसकी व्याख्या कर दी मोक्ष मोक्ष का अर्थ क्या है आवागमन की सदा के लिए निवृत्ति कृतार्थता भगवत रूप की अभिव्यक्ति कुछ भी कीजिए एक ही बात नार्थोर्थारोपकल्पते बस इसको झटपट कह के फिर इस सत्र के प्रवचन को अर्थ की प्राप्ति के लिए आप धर्म का अनुष्ठान मत कीजिए किसके लिए कहा जाता है प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए आखिर धर्म से ही आप अर्थ चाहते हैं तो कीजिए धर्मादर्थ से कामश्च स किमर्थम न सेव्यते हमारे व्यास जी कहते हैं ऊर्ध् बाहुर्विर न कश्चित चुनौती में धर्मादर्थस् कामश्च और उनके भी पिताजी के पिता कौन हुए पिताजी के पिताजी के पिता, पिता वाशिष्ठ जी वो लोग वाशिष्ठ में क्या कहते हैं ये दोनों श्लोक बहुत ही बढ़िया धर्मादर्थ स् कामच वो कहते हैं पहली पंक्ति वही है दूसरी पंक्ति क्या है असंकल्पात परम श्रेय स किमर्थम न भाव्यते योगवासिष्ठ वो मोक्ष की बात असंकल्प से सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तोच्य अरे भाई असंकल्प से परम श्रेय की प्राप्ति होती है दोनों भुजाओं को ऊपर उठा कर कहता हूँ कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए क्या परिचय है मोक्ष की योग्यता प्राप्त हो सके हाँ। मुक्ति प्रदाता भगवान मुकुंद की प्राप्ति हो सके इसके लिए धर्मानुष्ठान कीजिए अर्थ को लक्ष्य बनाकर मत कीजिए के हाँ? अर्थ तो मिलेगा धर्म का फल अर्थ तो होगा क्यों होगा इसमें दार्शनिकता क्या है ये दो तीन दिन पहले कल भी कह दिए उसी को लगेंगे तो ये पूरा ही नहीं होगा धानार्थस्य धर्मिकांत्य कामो लाभा ही स्मृत अर्थस्य धर्म कांतस्य का ये न कामो लाभा ही स्मृत न काकर्षण इधर कर लेंगे अब कहते भाई मानो न मानो होली है तो होली है आप भले ही अर्थ को लक्ष्य में न रखें अपवर्ग को ही लक्ष्य में रखें लेकिन धर्म से जीवन में वो अपूर्वता दिव्य बल की निष्पत्ति अभिव्यक्ति होगी कि अर्थ आपके प्रति कर्षित होगा जिम सरिता सागर मह जायी यद्यपिता ही कामना ना ही तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील पहा जाई सुहाए और आपूर्य मान मतलब प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति यदव तदवत कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोती न काम कामी अर्थ तो आपके प्रति आकृष्ट होगा क्योंकि अर्थ की दास्ता आपके जीवन में नहीं बेटा अगर पांडि आपकी बात नहीं है आपके बेटों को तुम्हें जानते ही नहीं आपके पुत्र कहीं समझ ले पिताजी मुझमें अत्यंत आसक्त है अवहेलना कर अवहेलना करते और मालूम पड़े कि पिताजी अपने आप में तृप्त हैं संतुष्ट हैं स्वावलंबी हैं रोटी के लिए मोहताज भी नहीं है देखिए अच्छे अच्छे पुत्र होते हैं लेकिन आजकल जो पुत्रों की गति है कोई भी व्यक्ति जीवन भर के लिए उत्तराधिकारी तो लिख दे लेकिन जीवन भर रोटी पाने के लिए धन अपने पास रखे हाँ सर्वशक्तिपात किया नहीं कि फिर आज में आजकल ऐसे ऐसे देवता लोग पैदा हो रहे हैं उत्तराधिकारी उन्हीं को लिख दे लेकिन अपना हाँ रोटी खाने की व्यवस्था रखे आजकल बड़ी विचित्र पुत्र बधू ही बिगाड़ देंगे और नहीं बिगड़ेंगे बेटे तो बड़ी बात तो हमने संकेत किया जी सतनों क्या बात है वो तो अर्थ से मिलेगा क्यों मिलेगा जब जीवन में अर्थ की दास्ता नहीं है तो अर्थ जो है अपने स्वामी के प्रति जाता है अरे लक्ष्मी जी को जो चाहते थे उनको लक्ष्मी जी ने जय मा डाल दी उनके गले में जो नहीं चाहते थे तादुपट्टा उनसे निरपेक्ष थे उन्हीं के पास तो लक्ष्मी पहुंच गई ना तो धर्मानुष्ठान का फल अर्थ तो मिलना ही है धर्म चाहो चाहे ना चाहो तो कहते फिर उस अर्थ का उपयोग धर्म में करो धर्मानुष्ठान भी करो अरे फिर कहते चुलबुली भाषा में कितना भी करो फिर भी तो कुछ अर्थ बच ही जाएगा धर्मानुष्ठान अगर आप कर रहे हैं तो अर्थ इतना मिलेगा धर्म अर्थ के उद्देश्य से न करेंगे तो और मिलेगा और जो मिलेगा अर्थ उसका फिर धर्मानुष्ठान में उपयोग करेंगे फिर भी बचेगा तो क्या करें कहते भैया बचने दो लेकिन काम के लिए उसका उपयोग मत करो कामो लाभा ही स्मृता ना काम का अर्थ यहाँ इच्छा मात्र है या नहीं भोग जो भी भोग हो मालपुआ आदि भी सब ठीक कहते कुछ भी करो जी जब अर्थ है है न अर्थ है तो उससे तो काम प्राप्त होगा ही मालपुआ रूप मान लीजिए अर्थ है उसको पावेंगे तो स्वाद का अनुभव होगा ही अर्थ का विनियोग धर्म में कर दिया फिर भी अर्थ बचेगा ही उस अर्थ का विनियोग काम में न करना चाहें तो भी काम की प्राप्ति होगी ही विषय जन्य संतृप्ति का नाम है काम यहाँ तो यही परिभाषा निकलेगी विषय विषय सेवन से प्राप्त संतृप्ति का नाम है काम तो कहते फिर काम को ही लक्ष्य मत बनाओ कहते वो तो मिलना ही है लक्ष्य भले ही ना बनावें तो काम सेनेन्द्रिय प्रीति ही भाई इतनी बात मान लो इंद्रिय प्रीति में इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में राग में तो कम उसका उपयोग मत करो विषय भोग का इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में राग में हैं प्राप्त काम का उपभोग के योग्य सामग्री के उपभोग का प्राप्त काम का मतलब उपभोग के योग्य सामग्री के उपभोग का उपयोग इन्द्रियों इंद्रिय प्रीति में मत करो तो क्या करें जी जैसे कोई पावे भोजन में भले ही मालपुआ बन जाए तो वो स्वाद लेने के लिए ना पावे स्वाद तो फिर मिलेगा इसी प्रकार कहते हैं इंद्रियों की प्रीति तो होगी दास्ता भले ही ना हो तृप्ति आदि प्रीति ही तो है इंद्रियों की प्रीति तो होगी परिपुष्टि तो होगी ही विषय सेवन से तो कहते हैं लाभ हो जीवेत यावता जीवन यापन को लक्ष्य मानो ऐ अरे भाई कोई बुरा मत मानना हम दक्षिण में बहुत रहे हैं जरा मठा मिल जाए भोजन के समय उनको दही और अचार बढ़िया तो हम लोग तो बोल ही नहीं सकते उनके जीव से टन टन की आवाज़ आती और हम नहीं कर सकते कितना भी प्रयास कर आपने देखा है हम तो बहुत रहे हैं श्रृंगेरी मठ में सतासी दिन रहे दक्षिण के व्यक्ति अगर भोजन करते हों बढ़िया हम नहीं कर रहे निंदा कैसे करेंगे श्री शायद श्री रामानुजाचार्य हों श्री वल्लभाचार्य हों श्री शंकराचार्य हों भगवान वेदाव्यास के बाद जिनके नाम पर ये सब वो तो सब दाख ही थे निंदा कैसे करेंगे लेकिन बात तो कहे बिना नहीं रहेंगे वो जब जरा आचार जरूर होने चाहिए आचार और धित पर्याप्त तो होना चाहिए और मठ्ठा जरूर हो तब जो है उनको जैसा भोजन अभीष्ट वैसा मिल जाए जीव से टन टन की आवाज आती तब समझिए कि हमारे यहाँ भी दक्षिण के व्यक्ति आते बड़ी श्रद्धा है इधर तो शंकराचार्यों के छीछा लेदर कर दिए वहाँ कांची भी है प्रतिद्वंद्वी भी है लेकिन दक्षिण का कोई आवेगा तो दंडवत करेगा बिल्कुल वैसे ऐसे सिला हुआ वस्त्र पहन के नहीं फिर आगे उनकी भावना आपके गोवर्धन मठ में एक दिन प्रसाद में सेवन कर लूँ तो वो समझते हैं कि मैं तर जाऊंगा इतनी श्रद्धा है अन्न के भूखे नहीं है अन्न मिलेगा ना हम कहते बिल्कुल तो मिलेगा हम तो दक्षिण में रहे हैं सब स्वभाव जानते हैं उनके वो समझते शंकराचार्य के यहाँ अगर शंकराचार्य ने देख दिया और एक पुष्प भी दे दिया तो तर गए और शंकराचार्य के यहाँ भगवान का प्रसाद पा लिया तो कुल कुटुम्ब सहित तर गए लेकिन जब वो अनुकूल भोजन तो हम राजीव जी से कहते कहीं से दही मंगाओ अचार देखो इनको भोजन के समय वो टन की आवाज़ आवे तब हम समझे कि अब ये है ये है इसलिए कहा कि कामत से निंद्रिया प्रीति लाभ हो बता जीवन यापन के लिए भाई भोजन आदि कीजिए हाँ उसमें इतनी रुचि मत व्यकट कीजिए कि बस फिर वो ऑर्डर पूज्य स्वामी अखंडाजी महाराज कहते थे ऑर्डर देकर ऑर्डर देकर भोजन कल कपूर जी मिले बहुत बढ़िया बात कही कपूर जी डंग जी के की भतीजी के पति हैं उन्होंने कहा महाराज दो बेटे हैं दो ही मिनट में प्रवचन पूरा करता दो हमने एक भवन उनका मैंने देखा नीचे का खंड एक बेटे को ऊपर का एक बेटे को पाँच साल से अपना उद्योग छोड़ दिया अब तो भज भजन ही भजन और सत्संग ही सत्संग करता एक समय भोजन हम दोनों एक बेटे के यहाँ कर लेते बेटे बड़े नेक हैं एक समय भोजन एक बेटे के यहाँ कर लेते और आ हमने एक व्रत ले रखा है पुत्र बधू या बेटे से कभी नहीं कहते ये भोजन बनना चाहिए तो जिहवा पर नियंत्रण के लिए भी आवश्यक है भाई जीवन यापन मान सुपाच्य हो या नहीं कि उल्टी का भेगा जाए सुपाच्य हो और ऐसा स्वाद हो जो विकृति ना पैदा कर दे इतना ही ध्यान है अब ये चाहिए वो चाहिए रोज यही चाहिए सब तो चटोरे बन जाएंगे ईश्वर के प्रसाद के नाम पर भी चटोरा नहीं बनना चाहिए सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी आदि ने भगवान को बढ़िया बढ़िया भोग लगाइए लेकिन सारा भोग अपने हजम करने के लिए नहीं बाँट दीजिए इतना सा चखिए या भोजन करते समय भगवान का प्रसाद है उसके स्वाद का भोक्ता बन जाएंगे तो भोजन भी बांध जीवन यापन के लिए चुन दाना पीले पानी चिड़िया रन बसेना और जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चे कर्म भी लो जी इसी को मैं संभाल रहा था फिर भी गिर ही गया गिरने नहीं।, नहीं ठीक है जीव से तत्व जिज्ञासा जीव ये जीवन तो मिल गया अर्थ और काम से जीवन मिलता है यह सार हुआ ना लेकिन जीवन मिलता है उसका उपयोग जीवन धन की प्राप्ति में जीव से तत्व जिज्ञासा जीविका है जीवन के लिए इसी का सार जीविका है जीवन के लिए जीवन जीविका के लिए नहीं है अर्थ काम है जीवन के लिए और मोटी भाषा में जीवन अर्थ काम के लिए मत समर्पित कीजिए जीव से तत्व जिज्ञासा भगवत तत्व की जिज्ञासा के लिए आपका जीवन समर्पित हो ना की अर्थ काम से प्राप्त जो शक्ति है उसका विनियोग फिर कर्मों के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कीजिए कितना नियंत्रण किया पुरुषार्थ को किस ढंग से बांधा है कि व्यक्ति का जीवन दिशाहीन न हो सके वो तत्व क्या है वदंती के विद तत्व यद ज्ञान ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवान थी शब्द इसकी व्याख्या काल से या फिर जो विषय आपके जो समिति है विषय निर्धारण जो निर्धारण कर दे आप सब प्रबुद्ध हैं आप कहना तो यही है घुमा फिरा कर कुछ भी आप कहिए कोई भी प्रकरण दीजिए विषय तो यही आवेगा वहाँ जो आपके ऊपर है चाहे इस विषय को फिर रखिए चाहे न नहा आपके यहाँ जाना अब मैं सबके प्रति अत्यंत अपनत्व स्नेह सद्भाव व्यक्त करता हुआ भगवान श्री राधा माधव के करकमलों में इस पुष्प को प्रवचन पुष्प को समर्पित करता हूं। हर हर महादेव इस प्रवचन में जो भी आपको बात प्रमाण के अविरुद्ध अनुकूल और अच्छी लगी हो सब पूज्य स्वामी गुरुदेव और संतों की समझिए जो बात प्रमाण विरुद्ध लगी हो असंगत लगी हो उन सब को मेरा प्रमाद समझे श्री कृष्ण वंदे जगदगुरु परम पूज्य अनंत भूषित श्री शंकराचार्य महाराज संत वृंद विद्वदृंद बड़े ही आनंद का विषय रहा पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से आठ दिन तक लगातार जीवन दर्शन जैसे गंभीर विषय के संबंध में अमृतोपदेश हम श्रवण करते रहे और वास्तव में मनुष्य जीवन का जो सार सर्वस्व है शास्त्र प्रतिपाद्य शैली में महाराज जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में स्फुट रूप से व्यक्त किया सुनते सुनते ऐसा लगने लगा कि इस प्रकार का उपदेश लगातार बंद न हो लगातार सुनने को मिलता रहे किंतु कुछ ऐसी समय की परविश्ता होती है हम महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही निवेदन करेंगे कि इसी प्रकार अग्रिम समय में भी महाराज जी के मुखारविंद से इस प्रकार का उपदेश श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता रहे महाराज जी के सामने बहुत बड़े उत्तरदायित्व समस्त देश की रक्षा धार धर्म संस्कृति की रक्षा का प्रश्न है उसके संबंध में महाराज जी रात दिन दौड़ भाग में रहते हैं किंतु फिर भी जो देश की दुर्दशा के संबंध में महाराज जी ने कई जगह पर अपने उद्गार व्यक्त किए जिसका सार यह आया कि वर्तमान में भारतीय जन समाज इतना सुप्त प्राय हो गया है कि वह आस पास केवल अपने शारीरिक भरण पोषण परिवार के पोषण के अतिरिक्त देश और धर्म के संबंध में कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं होता कठोपनिषद में भाष्य करते हुए भगवान शंकराचार्य एक जगह कहते हैं कि वेद शास्त्र श्रुतियाँ रात दिन अनेकों बार वर्म स्वरूपता का प्रतिपादन करते आ रहे हैं किंतु जीव उसको सुनने को तैयार नहीं है और जो उसका अपना स्वरूप नहीं है अनात्म जगत को ही आत्मरूप से स्वीकार किए हुए हैं, यही दशा हम सब लोगों की है किंतु फिर भी निराश होने का कोई कारण नहीं है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए महाराज जी ने जो उद्बोधन किया नित्य प्रति एक रुपया सार्वजनिक सहयोग के लिए एक घंटे का समय निकालना ही चाहिए हम लोगों को तो इस उद्बोधन को हम सभी लोग स्वीकार करें और शनई शनै ही अपने सुसुप्ति से हम जागृत हों इसी में कल्याण होगा और पुनः हम अग्रिम समय के लिए महाराज जी के चरणों में आशा आशापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वे पुनः हमको इस प्रकार का मृतोपदेश प्रदान करेंगे साथ में श्री धानुका जी जिनके प्रयास से यह शुभ अवसर हमको प्राप्त होता रहता है वर्षों से प्राप्त हो रहा है तो वे भी धन्यवाद के पात्र हैं और आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ जो श्रवण करने का जो कष्ट उठाया इसके लिए आप सब लोग भी धन्यवाद के पात्र ही कहे जाएंगे और अंत में महाराज जी के चरणों में शाष्ट्रंद प्रणाम करते हुए हम अपनी बात यही समाप्त करते हैं बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को चुनौती दे दी 48 घंटे के अंदर अपना देश छोड़ के कहीं चले जाओ नहीं तो हमारा साथ कोई भी नहीं देगा तो भी हम आक्रमण कर देंगे अब क्या स्थिति हो सकती है आप समझ सकते हैं इसलिए फिर मैं संकेत करता हूँ कि अपने क्षेत्र की अपने परिवार की अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रशिक्षण तो कम से कम अपने ऊपर अनुग्रह करके आप लोग अवश्य प्राप्त कीजिए भगवान से कल मैं गया था ललिता आश्रम जी तो एक बात सुनने को मिली और हमारी बात के समर्थन में कि प्रार्थना हमने भी बात कही थी लेकिन कल हमने एक संकेत किया था प्रार्थना के प्रति प्रार्थना में भी कपट जुड़ता है कपट क्या है प्राप्त शक्ति का यदि कोई उपयोग न करे और भगवान से प्रार्थना करे तब वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती है जो प्राप्त शक्ति है उसका तो दायित्व निर्वाह के लिए उपयोग कीजिए अभिमान मत कीजिए कि मैं कर रहा हूँ और अब प्राप्त शक्ति की प्रार्थना कीजिए भगवान के बल पर यह काम होगा लेकिन भगवत कृपा से प्राप्त शक्ति में इसके लिए समर्पित करता हूँ अप्राप्त शक्ति की प्रार्थना करता हूँ अब होता क्या है कि जहाँ हिंदू समर्थ है वहाँ भी प्रारब्ध परमात्मा पर सबने राष्ट्र को संस्कृति को सौंप रखा है और पौरुष का क्षेत्र बस अपना शरीर और सगे संबंध ये तो बईमानी है भाई यहाँ प्रार्थना कारगर नहीं होती क्यों प्रार्थना मतलब आपके पास पानी है और भगवान ही आकर पिला तो मैं पीऊँगा ऐसा हट मत कीजिए पानी है तो किसकी कृपा से प्राप्त है वहाँ भगवान की कृपा देख आपके हाथ में शक्ति है पीजिए और हाथ उठाने योग्य भी नहीं है पानी कहीं दिखता नहीं है तब तो पानी की प्रार्थना कीजिए प्रभो प्यास से मर रहा हूँ तृप्ति प्रदान करो तो यहाँ पर बेईमानी क्या हिंदुओं के हृदय में है कि वो प्रारब्ध परमात्मा पकारद द्वय के ऊपर तो धर्म कर्म संस्कृति राष्ट्र को छोड़ देते हैं और पौरुष का आजकल की भाषा में पुरुषार्थ का विषय अपने जीवन और गिने चुने संबंधियों के भरण पोषण को बनाते हैं तो भाई यहाँ तो प्रार्थना क्या कारगर होगी प्रार्थना कहाँ कारगर होती है उसको समझकर प्राप्त शक्ति का प्रयोग कीजिए उसका गुमान मत कीजिए और उसमें कृतज्ञता व्यक्त कीजिए अप्राप्त शक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए तो प्रार्थना के नाम पर भी हम प्रमादी न बन जाएं इसका भी ध्यान रखिए